और, पेस्ट पेस्ट और अनिष्ट के साधनों इष्ट और अनिष्ट के अलौकिक उपायों का जो बोध कराता है उसे कहते हैं वेद तो अनिष्ट फल के अलौकिक उपायों का जो बोध कराने वाला है उसे क्या कहते हैं वेद देते हैं अब देखिए वे दे वेद सनातनी विचारधारा के अनुसार अहोर से है वेद विचारधारा के अनुसार कहते हैं अपोर्पो तो से है, से हैं। है ना? किसे कहते हैं किसी पुरुष की रचना को कहते हैं पुरुष तो ने जिसको बनाया हो उसे क्या कहते हैं और जिसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया उसे क्या कहते हैं जिसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया हो उसे कहते हैं अपोर्सते तो ध्यान देना वेद कैसे हैं वेद अपूर्व है, है। मतलब उनको किसी ने बनाया यदि कहें परमात्मा ने तो परमात्मा ने भी वेदों को बनाया नहीं, नहीं। जैसे परमात्मा अनादि है वैसे वेद भी अनादि है वेद क्या है ईश्वरी संविधान है वेद है ईश्वरी संविधान जैसे कि राजनीति जो है ना अलग अलग राष्ट्रो के संविधान हमेशा बदलते रहते है न लेकिन एक भगवान का संविधान कभी बदलता वह एक जैसा रहता है तो वेद ईश्वरी संविधान है तो जैसे भगवान अनादि है वैसे ही उनका संविधान रूप वेद रहता है अनाजी, अनाजी है जो अनाजी है मतलब उसकी ना तो उत्पत्ति होती और ना ही है।, है अब उठते हैं ध्यान रखना अब देखना यदि कहें प्रलय हो जाती है तो प्रलय के बाद में वेद बनाए जाते हैं क्या तो प्रलय के बाद वो वेद बनाए नहीं जाते हैं जैसे देखिए है, अभी आपने गीता संघ कर ली और सो गए और जगने पर आप क्या है उसका पाठ करने लगे गीता कंठक है आपको गीता आपको याद है आप सो जाएंगे तो जागने के बाद में आप उसका पाठ करने लगते हैं तो आप गीता के निर्माता हो जाते हैं क्या जा? निर्माता तो नहीं होते ऐसे ही प्रलय के पश्चात कल्प के अंत में परमात्मा ब्रह्मा जी को भूगों को उपजेद करते हैं भगवान क्या करते हैं ब्रह्मा को वेदों का कोई नूतन वेद बनाते नहीं है पूर्ण में जैसे वेद है वैसे ही भगवान क्या करते हैं उपचार करते हैं क्या करते हैं उच्च उच्चरण है ना वे वेद एक ही हैं। और बाद में उसके चार भी विभाग कितने किए उन्होंने देखा कि कल की कल बाद में मनुष्यों की मसीमंद होगी समग्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके चार विभाग कर लिए चार विभाग कर दिए। नियम तो पूर्व काल में था वेद अध्ययन का है ना जो वेदाध्ययन नहीं करता है वो जुगत नहीं, नहीं है उसमें नहीं रहता है वो अपने धर्म से हो जाता है उसके तो साथ समग्र तो वेद का अध्ययन ऐसी परिभाषी नहीं है और अभी भी लोग किसी लोग करते हैं तो वेद कहता है कि तो सनातन धर्म विचारधारा के अनुसार अपोसे भी है और वेद देखना मंत्र ब्राह्मण वेद नामध्यम ऐसा आपत्र कहता है की मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों वेद है मंत्र जिसको भी संहिता भाग कहते हैं तो संहिता भाग मूल है और ब्राह्मण भाग उसका व्याख्यान है संहिता भाग उसका है। हाँ। वाग मूल है हाँ संहिता भाग मूल है ब्राह्मण व्याग उसका व्याख्यान जाशन है वैसा तो अब जो आधुनिक विचारधारा के पाश्चात्य विद्वान है उनका कहना है कि दुनिया की सबसे पुरानी कृति रिंगे जो की किसी के द्वारा रचित मानते हैं वेदों को उनके अनुसार भी सबसे पुरानी रचना क्या है तो इस दृष्टि से भी वेद की सबसे ज्यादा प्राचीनता अच्छा अब देखो देख तो वेद है ना वेद के क्या बताया विभाग हमने मन को सामान्यता दो विभाग किए जाते हैं और देखना और जो अपना यहाँ पर पाठ से क्या है उपनिषद है उपनिषद है ना तो अब दे में भी देखना ब्राह्मण भाग है ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक है और क्या है उपनिषद है आरण्यक को रूप में उपनिषद सब किसके अंदर है ब्राह्मण के अंतर्गत और ये उपनिषद संहिता के अंतर्गत भी है ऐसी उपनिषद है जो की संहिता के अंतर्गत विद्यमान है ये प्रसिद्ध उपनिषद किसने विद्यमान है और अन्य उपनिषद किसकी है ब्राह्मण अब आर्य समाज के लोग तो केवल मंत्र भाग को अतु ही मानते हैं ही तो, तो, है। तो अब देखिए तो जो उपनिषद है ना हाँ भी की प्रसिद्ध उपनिषद कितने दस जबकि वर्तमान में सौ से अधिक उपनिषद उपलब्ध होती हैं जिनमें की प्रसिद्ध है दस दस अधिक प्रसिद्ध हैं वैसे सुबालो उपनिषद महानारायण उपनिषद ये अधिक प्राचीन है दस, दस। प्रसिद्ध उपनिषद प्रसिद है उसमें प्रथम क्या है ईसागा और यही एक ऐसी उपनिषद है जो की संयुक्त भागती है अन्य हैं? ब्राह्मण शब्द उपनिष्दा है ना? ब्राह्मण अब देखिए वेदांत शब्द है ना वेदांत पर ध्यान देना से अंत अंत का क्या सार है वेदों का अंत अंत का मतलब है यहाँ पर वेदों के सार को वेदांत कहते हैं वेदों का सार भाग सार भाग कौन होगा जो कि परमात्मा का जो साक्षात परमात्मा का उत्पादन करेगा वेदों का जो भाग साक्षात परमात्मा तो का उत्पादन करता है वो क्या होगा सार भाग. भाग. तो ऐसा सार भाग क्या है उपनिषद तो वेद का अंत अर्थात वेदों के सार भाग को वेदांत कहते हैं वेदों का सार भाग क्या होगा उपनिषद तो वेदांत शब्द का सिद्धार्थ क्या है उपनिषद ठीक है अब देखनाषद के निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की है के अर्थ का निर्णय करने के लिए ही ब्रह्मसूत्र सूत्र की रचना की गई है इसलिए ब्रह्मसूत्र को भी क्या कहते हैं कहते हैं और गीता की महिमा है ना क्या है कि जो उपनिषदों में कहे गए अर्थ का ही प्रस्तादन कौन करती है तो अब देखिए जो प्रस्थान शब्द सुना है ना आपने हाँ। तो प्रस्थानम का होता है प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या विद्या ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें क्या कहते हैं प्रस्थान प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या एसु ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उसे कहते हैं प्रस्थान ब्रह्म विद्या को समझेंगे ब्रह्म विद्या मोक्ष की साधन है ब्रह्म विद्या क्या है मोक्ष की साधन जिससे मोक्ष प्राप्त होता है उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। अब मोक्ष किससे प्राप्त होता है परमात्मा साक्षात्कार से। परमात्मा को ध्यान देना की साक्षात्कार वगैरह क्या है सब ये चित्त की एक व्यक्तियाँ है देखो आपको इसका दर्शन हो रहा है न प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है न तो ये ये जो प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार हो रहा है ना, तो जब ध्यान देना जैसे घट का ज्ञान हुआ पट का ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना, ऐसी परमात्मा का यदि प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो उसे क्या कहेंगे ध्यान देना विद्या ज्ञान और उपासना ये सभी शब्द पर्याय वाचक है कौन कौन विद्या ज्ञान और उपासना ये सभी शब्द यहाँ पर पर्याय है पर्याय है और ज्ञान शब्द तो ज्ञान देना ज्ञान के भी ज्ञान भी दो प्रकार का होता है कैसा एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष आपने सुन लिया कि इसे त्रिरंगम तीर्थ ऐसा है वहाँ का वर्णन आपने सुन लिया लेकिन अभी तक आप वहाँ गए नहीं लेकिन सुनकर के मालूम तो हो गया तो ज्ञान तो हुआ पर कैसा ज्ञान हुआ परोक्ष कैसा ज्ञान हुआ परोक्ष और जब स्वयं अनुभव करेंगे जाकर के प्रत्यक्ष तब उसे क्या कहेंगे तो ज्ञान भी दो प्रकार का है और परोक्ष हम परमात्मा के दर्शन के पहले साक्षात्कार के पहले जो हम सुन करके शास्त्रों का अध्ययन करके जानते हैं वह ज्ञान कैसा होता है, है। परोक्ष ज्ञान होता है ठीक है और जब उनका साक्षात्कार होगा बाद में कैसा ज्ञान होगा उनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होगा दो प्रकार का ज्ञान है तो मोक्ष का साधन कौन ब्रह्म विज्ञान है न तो मोक्ष का साधन जब अनुभव में आएगा तभी तो होगा ना अनुभवत्मक ज्ञान वो क्या होगा मोक्ष का साधन तो वो ब्रह्म विद्या है और उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक क्या है ये आपके उपनिषद है ये क्या है उसने सब है एक मिनट एक दो जैसे कि इसमें कितने मंत्र हैं अष्टागस्त मंत्र है ना इसमें एकागत उपनिषद में कितने मंत्र है इनका अच्छी तरह श्रवण करें अच्छी तरह क्या करे श्रवण करें, फिर मनन करें और फिर दिलीक्षा करें श्रवण शब्द जो है ना जब कहते हैं वेदांत का श्रवण करना चाहिए तो श्रवण का जो है ना रामन स्वामी जी ने क्या बताते हैं कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों के अर्थ को समझना गुरु के द्वारा वेदांत वाक्यों के अर्थ को समझना क्या है श्रवण का मतलब ये नहीं है की सुन लो समझ में न बताइ तो लव आचार्य के द्वारा वेदांत वाक्यों से अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना समझ लेना यह क्या है अर्थ को समझ लेना अच्छी तरह और फिर प्रमण के बाद में क्या किया जाता है मनन मनन किया जाता है? स्थिरता के लिए दृढ़ता के लिए मनन किया जाता है और मनन के बाद में किया जाता है निरुध्यासन निरुरासन का मतलब होता है की विजाति प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक प्रजाति प्रत्यय का प्रवाह वृत्ति समझते हो वृत्ति मतलब शरम शब्दों में भी तो वृत्ति का प्यार है देखना कभी शोक हुआ कभी मोह हुआ कभी राग हुआ कभी देश हुआ कभी प्रेम हुआ क्षण क्षण में बदलता रहता है सब क्या है ये वृत्तियाँ ये सभी क्या है वृत्तियाँ है सभी है। अच्छा तो अब हम क्या कहना निरिध्यासन हाँ तो मतलब विजाती प्रत्येक के तिरस्कार पूर्वक दि मतलब विचार ना आए सजाती चलते रहे जैसे आपने परमात्मा परमात्मा चिंतन आरंभ किया बीच में दूसरा चिंतन होने लगा तो निरिध्यासन होगा नहीं होगा जब कोई भी दूसरा विचार ना आए कोई दूसरा चिंतन मन में न आए एक तरह का ही चिंतन लगातार चलता रहे तब तो उसे क्या कहते हैं निरिध्यासन कहते हैं है ना ध्यान रखना और निरिध्यासन जब प्रीति रूप हो जाएगा तब उसका नाम होता है भक्ति रूप होने पर क्या होता है भक्ति जैसे ध्यान देना प्री वस्तु जैसे किसी व्यक्ति की याद आती है आपको किसी व्यक्ति का आप स्मरण करते हैं तो शत्रु का स्मरण से से आप शत्रु का स्मरण आने पर क्या होता है प्रेम रहता है नहीं रहता है न्यान देना प्री वस्तु का स्मरण भी होता है जैसे किसी को तो अपना पुत्र भी है किसी को तो अपना पिता भी है तो उसकी स्मृति भी कैसी होती है प्रिय प्रिय वस्तु की स्मृति कैसी होती है प्रिय तो भगवान तो निरस्ते हैं, तो उनकी स्मृति भी कैसी होगी प्रिय निरस्ते होगी भगवान सर्वाधिक प्रिय हैं, तो उनकी स्मृति भी कैसी होगी सर्वाधिक भी होगी जब चिंतन करते है ना चिंतन के एक प्रकार का स्मरण है ना सुना है सुन कर जैसे आँख से देख करके किसी वस्तु का स्मरण होता है तो सुन करके भी तो स्मरण होता शास्त्र किसे सुनते हैं परमात्मा को फिर परमात्मा का क्या करते हैं स्मरण करते, करते हैं तो लगातार स्मरण परमात्मा का चलता रहे बीच में दूसरा स्मरण ना आए तो उसको क्या कहेंगे ध्यान कहेंगे और वही जब प्रीतिमूत हो जाएगा तब उसका चयन हो जाएगा हो जाएगा जैसे जैसे नित्य नैनित कर्म के अनुष्ठान ऐसी जैसे जैसे शुभ कर्म करने से अंताकरण निर्मल होता जाता है ना वैसे वैसे क्या है निरिध्यासन या भक्ति योग उनको उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर है मतलब जैसे जैसे पाप का समल होता जाता है ना वैसे निरिध्यासन होने लगता है ऐसा होने लगता, है।, लगता है।, है तो जो निरुद्धासन ये जो प्रीति रूप हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं और उसकी एक अवस्था है ना जब परमात्मा का साक्षात्कार हो तब उससे तो वही ब्रह्म विद्या क्या हो जाएगी मोक्ष की साधना हो जाएगी तो अपने सब एक तो ब्रह्म विद्या भी होगी क्या हो गया समझिए वो जो ब्रह्म विद्या होगी ना मोक्ष की साधना जो भक्ति भक्ति ज्ञान ना परमात्मा सामने है तो भी क्या है परमात्मा का साक्षात्कार है कि नहीं है और वो भक्ति की अभी स्थिति है नहीं है वो भक्ति तो क्या वो ये बढ़ी परमात्मा सामने तो ही भक्ति है और भक्ति की रिस्क अच्छी लगता है तो हम क्या कहना चाहते है की ये जो निरिध्यासन या परमात्मा साक्षात्कार या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या यही मोक्ष की साधन है ना तो एक उपनिष्द तो शब्द का यहाँ और ये किस ये कैसे होगा जब ये जो अठारह मंत्र वाली जो उपनिष्दे है ना उपनिषद क्या है मंत्रों का समूह है ना जैसे अठारह मंत्र है इनका हम अध्यन करेंगे मनन करेंगे सब बात में ही तो मोक्ष के साधन तो जो चित्त की वृक्ष रूप है वो तो मोक्ष का साधन हो गई और उसके पहले जो मंत्र मंत्री है ना ये उसको भी फीसद कहते हैं उसको भी क्या कहते हैं उपनिषद तो दोनों को कहेंगे है ना सो और ये जिस ग्रंथ में विद्यमान है उस ग्रंथ को भी उपनिषद क्या देते हैं पुस्तक को पुस्तक तो मंत्र नहीं है ना नहीं। तो उपचार है पुस्तक तो भी क्या है कहते हैं तो ब्रह्म विद्या मतलब ये मोक्ष की साधन अच्छा। साक्षातकार आत्मिका और दूसरे जो मंत्र रूप मंत्र है ना ये भी ब्रह्म विद्या है ये भी उपनेशद के लिए गौरव मंत्र के लिए गौरिया है ना मंत्र के लिए गौर नहीं है पुस्तक के लिए गो है और शब्द का विस्तृत देखना हो ना, इस और <स्था> तो तो हो ना। तो इस आने है कोई ऐसा नहीं हो नहीं नहीं होगा होगा एकाग्रता चाहिए और चित्त की एकाग्रता के लिए साक्षा जैसा विधान करते हैं वैसा निर्मल जीवन होना चाहिए पवित्र जीवन होना चाहिए है न और इसमें सब ग्रंथ में सब बताया जाएगा निर्मल जीवन होना चाहिए तो भी है। ना। है ना? अब तो हमने क्या बताया प्रस्थान प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या जिनमें प्रकर्षण की स्थिति है ना अच्छी तरह विद्यमान रहती है ब्रह्म विद्या जिनमें विद्यमान रहती है उसे क्या कहते हैं प्रस्थान तो ब्रह्म विद्या विद्यमान होना पड़े न उपनिषदनिषद इनमें क्या विद्यमान है जैसे देखना भूतल में घट है भूतल में घट है तो भूतल में घट कैसे विद्यमान है तो संयोग संबंधित है भूतल में घट का संयोग है तो तो घट तो किस में विद्यमान है कैसे तो जब ब्रह्म विद्या किसमें विद्यमान है गीता उपनिषद हो ब्रह्म में तो कैसे विद्यमान है देखो ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक हैं ये तीनों ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक हैं ये तीनों तो ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक कौन है तो ब्रह्म विद्या की प्रतिपादकता किसमे रहेगी नमुष्यता किसमें रहेगी मनुष्य मनुष्यता रहेगी तो प्रतिपादकता किसमे रहेगी प्रतिपादक में तो प्रतिपादक कौन हुए ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं या ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक है किसमे रहेगी तो ब्रह्म विद्या रहेगी प्रतिपादकता मनुष्य तो ब्रह्म विद्या और ग्रंथ में क्या संबंध है प्रतिपादक संबंध है तो ब्रह्म विद्या और ये ग्रंथ में तो ध्यान लेना तो ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें क्या कहते हैं प्रस्थान हम्म तो ऐसा ब्रह्म विद्या रहती है उत्पादक है इसमें इनको तो क्या कहते हैं प्रस्थान प्रस्थाना नाम प्रया नाम समारा इसकी प्रस्थानक त्रह है नीन प्रस्थानों के समूह को क्या कहते हैं प्रस्थानक त्री कहा जाता है अच्छा अब आप देखेंगे जो विद्या है ना विद्या तो ऐसा ये है जिसका विद्या या विद्या वही है जो किसके लिए हो मोक्ष के लिए है, है ना विद्या कोई भी व्यक्ति किसी काम में सुप्रमित होता है दुख की निगृति के लिए दुख की निगृति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए इस संसार की ऐसी कोई वस्तु है जिससे जिसकी प्राप्ति से दुखों की सर्वथा निमृति हो जाए इस संसार की कोई ऐसा सांसारिक पदार्थ है जिसके प्राप्त होने पर दुखों की सर्वथा के लिए निमृति हो जाए तो ऐसी कौन वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर दुख हमेशा के लिए निष्ट हो जाती है ऐसी नहीं जिसके प्राप्त होने का परमात्मा है यह कहे की ये मुक्ति मुक्ति अब ना विद्या हुआ है जो कि मुक्ति दे विद्या कौन है जो मुक्ति तो मुक्ति अवस्था वस, में क्या होता है दुखों की आतंक की वैसे दुखों की आतंक की लिविटी पूर्व की परमात्मा का अनुभव होता है अवस्था में दुखों की आतंक की लिविटी पूर्वक परमात्मा का अनुभव करना ये क्या है मुख्य यही मोक्ष है ना और और धीरे धीरे सब आपको परिभाषाएं बताई जाएंगी मैं दुखों की आंसुकी में जुटी दुर्वत परमात्मा दान हो क्या है वो विद्या तो आप ये ध्यान देना तो इसकी इसकी प्राप्ति किस विद्या ऐसी होगी हाँ तो विद्या वही है जो कि मुक्ति के लिए हो मुक्ति के लिए कौन सी विद्या है, है। तो यही वास्तव में विद्या है तो यही विद्या है जिसकी भक्ति कहते हैं वही बहुत विद्या है अब तो अब इनकी तीन संख्या बताईगा प्रस्थानी पहला प्रस्थान क्या है उपनिषद उपनिषद को श्रोत प्रस्थान भी कहते हैं क्या कहते हैं श्रोत तो। प्रस्थान तो से संबंध रखने वाला प्रस्थान तो उपनिषद को क्या कहते हैं श्रोत प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को कहते हैं क्या कहेंगे उसको स्रोत प्रस्थान हो गया और हो गई स्मार्क प्रस्थान कैसा हुआ से संबंध रखने वाला हो और ये सूत्रात्मक स्थान है ना ये नस्थान कैसा है सूत्रात्मक है तो ऐसे तीन प्रस्थान है गीता में भगवान ने क्या कहा है अध्यात्म विज्ञा विद्या विद्याओं में अध्यात्म विद्रह में विद्याओं में भगवान ने किसको अपना स्वरूप बताया अध्यात्म विद्या को अध्यात्म विद्या यही है ने किया ये क्या है अब ध्यान देना कि मुक्त के जो व्यासरण पढ़ते हैं न्याय पढ़ते हैं जो इतर शास्त्रों का अध्यास है उनका वो सब उन उनके पढ़ने से क्या होगा कि आप अच्छी तरह वेदांत को समझ सकते हैं यही है ना अच्छी तरह वेदांत को और वेदांत को अच्छी तरह समझ करके फिर परमात्मा की उपासना करके या तो उनके ध्यान करके क्या है तो मुक्ति को प्राप्त करना मुक्ति को प्राप्त करना यही यही उसका बाल रखना और जो भागवत में रामायण में जहाँ जहाँ ये जो अध्यात्म का वर्णन है वो सभी उपनिष्णों का ही है तभी चाहे श्रीमद भागवत देखो कुछ देखो जहाँ परमात्मा के आता है को वेदांत वेद कहा जाता है क्या कहा जाता है वेदांत वेद तो वेदांत वेद मतलब वेदांत वाक्यों के द्वारा ये वेदांत वाक्यों के द्वारा जानिए जिनको जाना जाए क्या कहते हैं ऐसे परमात्मा है तो हम आपको तो क्या बताया अभी वेदों के बारे में बताया कि वेद होते हैं है ना तो वेदों के अंतर्गत ही क्या आते हैं हाँ तो तो एक सौ बात उत्तरों का परिगणन किया तो गया है कि इसमें मुक्त को सकते है नुक्तो के सर में एक सौ पर गणित है तो उसमें प्रथम क्या है वास्तव हाँ अब देखना उपनिषदों के बारे में देखेंगे उपनिषद पर उपलब्ध बहुत आचार्यों ने भाष्य लिखे पर उपलब्ध भाष्यो में प्राचीन भाष्य किसका है शंकराचार्य का है mm -hmm. अब ध्यान में न शंकराचार्य से काफी पहले एक श्री वैष्णु आचार्य हुए हैं शंख ब्रह्म नंदी उनके दो नाम है शंख और ब्रह्म नंदी ब्रह्म नंदी रश्मि है तो भाष्य लिखा था वो शंकर से बहुत पहले लिखा था और और उन क्या मैंने बताया टंक ब्रह्म नंदी नहीं हाँ टंक ब्रह्म नंदी ने दे दे दे। पर आरोप वाक्य नामक व्याख्या लिखी थी भाष्य नहीं लिखा टंक ब्रह्म नंदी ने छाण पर वाक्य नामक व्याख्या लिखी थी हाँ एक व्याख्या लिखी थी उस व्याख्या का नाम था क्या के उस व्याख्या का नाम था वाक्य और वाक्य व्याख्या पर ब्रमडाचार्य ने भाष्य लिखा था और द्रमिडाचार्य भी द्रमिडा द्रमिडा है ना नाक्य व्याख्या पर भी द्रमिडाचार्य ने भाष्य लिखा था द्रमिडाचार्य भी आचार्य से बहुत पुराने बहुत पुराने अब स्थिति ऐसी है कि अटंक ब्रह्मी का जो व्याख्या है छान की ये और द्रमिडाचार्य के भाग से उद्धरण रूप में मिलते हैं हाँ मतलब अभिकल ग्रंथ पूर्णता ग्रंथ उपलब्ध नहीं है उद्धरण रूपों में मिलते हैं परंपरागत उदाहरण उनका रूपों में चले आ रहे हैं रामानुस्वामी ने उनका उदाहरण दिया है शंकर ने जिस दंगाचार्य को उदाहरण दिया है तो, तो प्राचीन तो यह ब्रह्मंदीय गए पर जो अभिकल ग्रंथ उपलब्ध है अभिकल भाष्य उपलब्ध है उनमें किसका है शंकराचार्य हाँ शंकराचार्य का भाष्य है अब देखना आचार्य शंकर के पश्चात रामानुस्वामी हुए हैं तो रामानुस्वामी ने ब्रह्म सूत्रों पर भक्त लिखा है उपनिषदों पर आरोप अब देखना तो लेकिन उपनिषदों पर से नहीं लिखा लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है संग्रह क्या नाम है वेदास वेदा संग्रह तो वेद वाक्यों का कैसा करना चाहिए उपनिषद वाक्यो का कैसा अर्थ करना चाहिए उन्होंने अर्थ करने की रीति उसने अच्छी तरह समझा ली है न मतलब उपनिषद के जिन वाक्यों को लेकर के लोग तरह तरह के अर्थ करते हैं कोई पैसा इसका पैसा है कोई पैसा इसका पैसा है तो ऐसे वाक्यों के अर्थ निर्णय करने की जी रीति ने बता दी है है ना तो उन्होंने मार्ग दर्शन पूरा कर दर लिया है और ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्री भास् में जिन उपनिषदों को धृत किया है उसका अर्थ भी कर दिया उन्होंने तो मार्गदर्शन उन्होंने कर दिया श्री भास्या लिखते समय इसमें सभी बातों में पंद्रह में समझा दिया इस लोगों ने समझी अब अब स्वामी के बाद कुछ ही दिन बाद ये हुए है जो का टीका लिखी है इसकी सुदर्शन पूरी है और सुदर्शन सूरी के काल में ही ये वेदांदर्शन सूरी वृद्ध थे और उस समय विवाह थे तो वेदांत सिख स्वामी ने ईसा वास्तव पर भाष्य लिखा था, था। और यह ध्यान रखना कि की विशिष्टाद्वैत के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान वेदांतिक स्वामी का है जैसे शंकराचार्य के भाष्यों पर आनंद टीका लिखते है ना, आनंद की टीका है प्रसिद्ध है वैसे विशिष्टाद्वैत पर रामानु स्वामी के भाष्यों पर टीका लिखने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है वेदांति स्वामी वेदांतिक स्वामी आधार है विशिष्टाद्वैत बहुत बड़े आधार है और यदि विचार करके देखा जाए तो समालोचकों का ऐसा कहना है कि भारतीय दार्शनिक आकाश में वेदां जैसा कोई नहीं हुआ वेदांसिक जैसा कोई नक्षत्र नहीं हुआ भारतीय दार्शनिक आकाश मतलब इनकी तुलना में कोई दार्शनिक नहीं है ऐसा मुख्य नक्ष तो। और इनकी आयु भी करीब 100 वर्ष थी और सौ तो से अधिक ग्रंथों की रचना की अधिक ग्रंथ लिखे हैं और जीवन तो ऐसा था त्याग का जीवन था जो जितना कष्ट वैराग्य में फलवती होती है और जितना ही सुख सुविधा में निर्भर कर व्यक्ति कर अध्ययन करता है तो विद्या आपने क्या है कि परम फल मोक्ष को देने में फिर कठिनाई होती है तो वेदांत जीवन निर्वाह करते थे उनकी वृत्ति जानते सब लेते हैं ना खाते हैं, जब खेत काट करके कोई ले जाए फिर खेत में क्या होती है बाल देते हैं ना भाई है? है? तो बाल कुछ लोग तो क्या बाल गिर जाते हैं और बाल को भी उठा करके लोग ले जाए बाल भी उठा करके ले जाए फिर बाद में जो कण गिर पड़े रहते हैं ना खेतों में कर्ण तो उन कड़ों को गिनने को क्या कहते हैं उन को उनसे जीवन निर्वाह करते हैं कड़ों को क्यों वो बहुत पवित्र रंग है उसने किसी का अधिकार है क्या नहीं खेत का मालिक टोकना तो सब ले गया जल भी गिन करके लोग ले गए घर में तो उसमें किसी का स्वामित्व नहीं है दूसरे का स्वामित्व का हम लोग खाते है तो साधन रंग सब दूसरे के फिर जाता है सब पापी का खाएंगे फिर तो पापूम कर तो ऐसा उनका पवित्र जीवन था और फिर भी कितने ग्रंथों की रचना बहुत बड़े मेरे निराभिमानी थे एक बार क्या था कि एक ना ये उन्नीस वर्ष की आयु में 19 बार ये उन्नीस बारा चुके थे कि के बारे में भूप्री अच्छी थी एक बार ये अपने मामा के साथ सुबह जी के दर्शन करने आए थे तो उनके मामा भी बड़े विद्वान थे तो उनके कारण पाठ में बेधान हुआ पाठ रुक गया स्त्री हस्त पढ़ा रहे थे अब जब वार्ता समाप्त हो गई तब पूछा आचार्य ने कि अब पाठ कहाँ चल रहा था बताइए वहाँ वैसे शुरू करें तो आचार्य को भी स्मरण नहीं रहा उनके छात्रों को भी स्मरण नहीं रहा उस समय बहुत छोटे बालक से बेदान ध्यानआरण में नहीं हुआ था वेदांत का देदा। लेकिन उन्होंने बता दिया पल्सी पड़ गए सुना दी श्रेण करके यहाँ पाठ आपका चल रहा था ऐसे मेधावान होते हैं तो इनका वेदांतिक स्वामी का देखो ये ना? और गीता रामानुज भाष्ट पर भी उनकी व्याख्या है और श्री भाष्य पर भी कुछ अंक की उन्होंने सत्वपीघा ली हुई है नतव पीठा और इनके ग्रंथ हैं तत्व मुक्ता तनाव वेदांत का प्रोढ़ ग्रंथ है विचिकारेख का न्याय पर सिद्धि और सर्दोषणी सर्गोषणी का तो वास्तव आज तक कोई उत्तर दे ही नहीं सकता है सुंदराचार्य निर्विशेषा सिद्धांत पर जो जो उन्होंने लिए हैं वो आकाशे हैं या दे पता है ना कोई दे पाएगा तो बहुत सारी रचनाएं हैं आयुर्वेद पर भी इन्होंने लिखा है कृषि पर भी लिखा है धर्मशास्त्र पर भी लिखा है सभी जगह इनकी अभ्यान गति थी पादुका शास्त्र नाम सुना आपने एक प्रसिद्ध रचना है मेघांधि स्वामी की उसमें सहस्त्र श्लोक हैं और तीन घंटे में रचना की ऐसी प्रसिद्धि है अब भगवान राम की चरण पादुकाओं को लेकर के ले भरत जी आए हैं तो उस घटना से इतने प्रभावित हुए बेजान देते हैं कि भगवान राम की पादुकाओं पर ये हजार श्लोकों की रचना कर रहा है और हर जो है ना और हर श्लोक अलग अलग सिंह होगी गए हैं छी भी कहते हैं आपका बहुत कभी कवि कार्क ऐसी नीति उपाधि है कभी कवि कार्तिक सिंह मतलब ये कवि सिंह स्वामी तो ने ईसा वाक्य उपनिषद पर भाग्य लिखा है और अन्य उपनिषद पर भाग्य लिखा है कन्न का है अन्य सब लिखा है मतलब राम रामानाचार्य ने जिन उपनिषद के मंत्रों को उदृत किया है उन सभी उपनिषदों पर से लिख दिया है रंग रामानुस्वामी ने फिर शंकराचार्य ने ई शादी और श्वेता स्वीकर भाग चल रंगानुस्वामी रंग रामानुष काफी बाद गए है न काफी बार गए हैं और रंग रामानुस्वामी ने जैसे दस्त ऐसी अतिरिक्त श्वेता स्वीकार है ही और के महानारायणों विष्टुबाल उपनिषद महानारायण उपनिषद अग्निराक्षोपनिषद ऐसा और भी कई उपनिषदों से भक्त करके हैं सब में तो उपनिषद हम आपको पढ़ा रहे हैं अपने सबसे स्टार ग्रंथ तो उपनिष्द ही है ये भी दिखाने हाँ साड़ा रंग रामन उनकी वेराम शिव स्वामी की सीट छोटी है तो कोई बात नहीं अच्छी तरह आपको समझा दिया जाएगा और कोई पढ़ना चाहे तो इसी इसकी प्रस्तावना पढ़ सकता है है ना ठीक है अच्छा हाँ आपने को पढ़ा तो कुछ पढ़ाना है न जी भाइये कैसी को स्कूल में स्वामी का भाष्य है ना और उपलब्ध भाष्यो में सबसे प्राचीन किसका भाष्य है शंकराचार्य का है नंकराचार्य का भाष्य क्या है कि जब जिस समय शंकराचार्य हुए उस समय बौद्धों का प्राबल्य था देश में ठीक है तो शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य रहा है कि बौद्धों को पड़ा करके वैदिक संस्कृति की स्थापना करना तो शंकराचार्य ने अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दी अनिवार्य भी था उस समय इसलिए वो यथावत तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके यथा वह तर्क प्रस्तुत नहीं, नहीं।, नहीं कर सके बल्कि उनसे प्रभावित होकर भी कहीं कहीं काम करते थे कहीं कहीं ठीक किया कहीं कहीं वो समयानुसार उन्होंने आ सक दिया और शंकर की बाद में जो आचार्य हुए हैं तो उनको एक अच्छी स्थिति मिल गई काफी बैठी धर्म का प्रचार हो गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रसारण कर दिया विषय अब ये जो योग मिशन है ये सुक यजुर्वेद संहिता का चालीसवाध्यायेद संहिता का है ये। इसका शांति पाठ है शांति पाठ इसका फल में ओम पूर्ण मदम पूर्णा गण्य थे पूर्ण पूर्णमादाया पूर्ण शिष्य शांति शांति शांति देखिए इसमें आधा ध्यान देना ऐसा करेंगे आधा आधा अद पूर्ण अदर्ण पूर्णा उद्यते पूर्ण से पूर्ण आदा पूर्ण औ शिष्य देखिए अदा पूर्णम अदा मतलब होता है वह वह पूर्ण है और इदम पूर्णम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण तो ध्यान देना जो कहा जाता है वो सन्निकृष्ट वस्तु के लिए सन्निकृष्ट मतलब निकट विद्यवानी वस्तु के लिए और जो अदा कहा जाता है वो दूरस्थ वस्तु के लिए क्या कहा जाता है अगर तो वह पूर्ण है यह पूर्ण है तो यहाँ पर ध्यान देना अदा पूर्णम अदा कारण ब्रह्म का तो मतलब क्या है कारण ब्रह्म पूर्ण है मतलब को कार्य ब्रह्म अदा का क्या अर्थ हो गया कारण ब्रह्म और इधम कर अर्थ क्या हो गया कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म पूर्ण है और कार्य ब्रह्म पूर्ण है अब इसको समझो आप ब्रम तो हमेशा पूर्ण रहते है न अब देखना कारण ब्रम्म और कार्य ब्रह्म को समझो ऐसा समझिएगा ऐसा आप देखना कि पहले तत्व त्रय के बारे में देखिए तीन तत्व है जीव प्रकृति और ईश्वर जीव प्रकृति और ईश्वर ईश्वर का परमात्मा को ब्रह्म को हो कुछ भी हो तीन तीन वस्तुएं हैं ये तत्व त्रय कहे जाते हैं तत्व अर्थ होता है अबाधित वस्तु कैसी वस्तु अबाधित मतलब जो, जो, जो कल्पित नाम वास्तविक तो हैं क्या तत्व कहते हैं तो अब ये जो जीव है ना पहले अचित समझना प्रकृति समझना ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब कहते हैं अचित अन्य है न और ये आँख से जितना दिखाई देता है ये जितने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पेड़ हो पशु पक्षी के शरीर हो ये मनुष्यों के शरीर ये मकान ये सभी वस्तु ये सभी क्या होंगे अचेतन ये सभी क्या है अचेतन तो मानना पड़ेगा सबको अचेतन एक वस्तु होगी, है ना अब ध्यान देना अब इस अचेतन पदार्थ के साथ कर्मानुसार जिसका संबंध होता है वो क्या हो गया अचेतन जी देखिए दिखाई देते है ना तीन शरीरों के अंदर क्या भी दिमाग है एक एक दिमाग है एक एक, एक दिमाग है जीव कैसा है चेतन है चेतन। और उसका शरीर कैसा है अचेतन चेतन ठीक है अब ध्यान देना चेतन और अचेतन दोनों में अंतर्यामी रूप से रह करके जो दोनों का नियमन करता है दोनों को संचालित करता है वह क्या है परमाणु चेतन अचेतन दोनों में रहकर है दोनों में उनके अंतर अंतरयामी रूप से रहकर के दोनों को प्रेरित करता रहता है संचालित करता रहता है वो क्या अस्पणात्मा है ठीक हो गए ना थो थो थो? तीन तत्व हो गए तीन तत्व कौन कौन हो गए देखो चित्त अचित और चित्पन चित्त का मतलब है चेतन जी चित्त का क्या मतलब है और अचित का अर्थ है अचेतन अचेतन जो संसार है ना ये कैसा है त्रिगुणात्मक है ये कैसा है तीन गुण कौन है सब सुरक्षा और सब मित्रिगुणात्मक है और अपनी आत्मा भी कैसी है गुणाती थे है नीवा जीव भी ये गुण तो प्रकृति के ही है ना जीवात्मा के भी ये गुण नहीं, नहीं। नहीं। तो ये तीन तत्व हैं अब तीन तत्व होने पर भी कहते हैं ना विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ही कहा जाता है क्या कहा जाता है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत तो अब यहाँ पर अद्वैत देखना अद्वैत का शास्त्रों में प्रतिपादन है अद्वैत का मतलब होता है अभेद अद्वैत का क्या मतलब होता है अभेद एक, एक। अब जैसे देखेंगे आप ये छत्र जैसे कि देवदत्त है देवदत्त के पास दो वस्तुएं हैं छत्र और दंड और कुंडल दंड और दंडल धारी कौन है देवदत्त तो कि यहाँ पर दंड हो गया कुंडल हो गया और देवदत्त हो गया दंड और कुंडल ये दो विशेषण हो गए तीसरा देवदत्त विशेष हो गया तो कुल कितनी हो गयी कौन कौन सी देवदत्त दंड कुंडल हो देवदत्त तीन वस्तु हैं है ना। लेकिन जब कहा जाए देवदत्त आते हैं देवदत्त जाते हैं देव दत्त बैठे ही नहीं, हुँ। है ऐसा तो कहा जाएगा नहीं कहा जाए तो देवदत्त कितने मतलब दंड और कुंडल से विशिष्ट दंड और कुंडल से युक्त देव कितना है समझलिए तो दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त कितना है एक तो यहाँ पर अवैध तीनों का है अथवा दो से विशिष्ट एक का विशिष्ट का, का मतलब होता है विशेषण से युक्त विशेषण से यहुप। यहुप। दंड वाला देवदत्त तो देवदत्त का विशेषण कौन हुआ दंड कुंडल वाला देवदत्त तो देवदत्त का विशेषण क्या हुआ कुंडल हुआ और दंड और कुंडल से युक्त कौन है युक्त मतलब विशिष्ट तो दंड और कुंडल से विशिष्ट कौन है तो दंड कुंडल से विशिष्ट देवदत्त कितना है एक है ना तो दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त दत्त एक है तो दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त दत्त एक हुआ ना एक का मतलब क्या होगा अभिन्न एक का मतलब क्या होगा हाँ तो दंड और कुंडल से विशिष्ट देव हो गया एक अभिन्न एक हो गया या गया तो इसी प्रकार से समझिए यहाँ पर की मतलब चेतन और अचेतन चेतन और अचेतन ये परमात्मा के विशेषण है चेतन और अचेतन ये परमात्मा के विशेषण हाँ जैसे देखना पृथ्वी में रूप रस, रसगंध स्पर्श सब रहते हैं ना तो रूप रस, रसगंध और स्पर्श विशिष्ट कौन हो जाएगी पृथ्वी हो जाएगी तो इसलिए चेतन और अचेतन सब परमात्मा में रहते हैं तो चेतन और अचेतन से विशिष्ट कौन हो जाएंगे परमात्मा हो जाएंगे इनसे विशिष्ट और चेतन और अचेतन से विशिष्ट परमात्मा कितने हुए एक, एक, एक ना तो चेतन और अचेतन से विशिष्ट परमात्मा एक हुए या अभिन्न हुए तो चेतन और चेतन से विशिष्ट परमात्मा का अति तो परमात्मा कितना होगा एक तो यहाँ पर ध्यान देना जब विशिष्ट अद्वैत है इसका मतलब विशिष्ट का अद्वैत विशिष्ट का मतलब विशिष्ट की एकता विशिष्ट की एक या विशिष्ट का अभेद विशिष्ट परमात्मा कितना है एक है तो एकता किसकी हुई कैसे परमात्मा, परमात्मा से विशिष्ट परमात्मा से तो विशिष्ट शब्द जो है ना ये सविशेष का पर्याय है सविशेष का होता है विशेषण से विशेषण से तो ये ध्यान देना विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ही अद्वैत सिद्धांत ही है कौन सा सिद्धांत है ये अद्वैत सिद्धांत द्वैत सिद्धांत नहीं यह अद्वैत सिद्धांत है ध्यान रखना है ना वैसे ध्यान देना कि अद्वैत सिद्धांत का शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है और यहाँ तक कि रामानुस्वामी ने स्वयं विशिष्टाद्वैत इस अनुपूर्वी का प्रयोग कहीं किया नहीं है विशिष्टाद्वैत इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है उनका वही है है ना तो अब ये ये वेदांत संघ्रह के टीकाकार जो सुदर्शन शुभी हुए हैं इन्होंने सर्वप्रथम विशिष्टा शब्द का प्रयोग किया इसके पहले इस शब्द का प्रयोग नहीं है मतलब बात ऐसी हो गई ना अगबई शो प्राचीन में अद्वैत कहने से ही विशिष्ट परमात्मा का ग्रहण होता है चीज से विशिष्ट चीज और अचित से और विशिष्ट है इसके अलावा अनंत कल्याण गुणों से विशिष्ट है भगवान के अनंत कल्याण गुण है दया ये सभी गुण कैसे हैं? अनंत। और भगवान के गुण सभी कैसे है कल्याण तो भगवान अनंत कल्याण गुणों से विशिष्ट हैं, और भगवान दिव्य मंगल विग्रह से भी विशिष्ट हैं। विग्रह मतलब जो शरीर जिसके दर्शन करते हैं तो दिव्य मंगल विग्रह से भी विशिष्ट है भगवान इस विशिष्ट भगवान तो अब क्या था कि इसलिए जब अद्वैत की बात आई ना तो वेदों में जिस अद्वैत का प्रतिपादन है वो निर्विशेषा नहीं है वो कहता है सविशेषा कैसा है, अद्वाईट है। अद्वाईट अद्वाईट हाँ। अब शंकराचार्य ने बहुत अच्छा काम किया यदि शंकराचार्य नहीं होते ना तो विदेश की स्थिति यहाँ नहीं रहती उन्होंने क्या किया कि वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की बौद्धों को प्राप्त करके बहुत बड़ा काम शंकराचार्य ने किया तो लेकिन उनका पूरा प्रयास शंकर का रहा बौद्ध मत का निराकरण करने में और बाद वाले शंकराचार्य के मत के अनुयायी ऐसे हो गए कि उनको वैदिक अद्वैत में अद्वैत की बंदाने लगी तो अद्वैत की व्याख्या करते करते एक तरह से उन्होंने बौद्ध मत का ही व्याख्यान कर लिया मतलब अद्वैत को उन्होंने बौद्ध मत से मिलाकर वो पेश करने लगे और उसको निर्विशेषा नाम करने लगे केव निर्विशेषा है केवल अद्वैत है तो इसकी प्रतिक्रिया में आप सदेश अद्वैत या विशेषाद्वैत तक आप विशेष समाज विशिष्ट समाज में यहाँ पर समाज देखो विशिष्टम क्या तद अद्वैतम जो विशिष्ट है वही क्या है अद्वैतम तो यहाँ अद्वैत का फिर एक हो जाएगा क्या हो जाएगा विशिष्टम क्या तद अदतम यदि कर्म राज्य समाज करते हैं तो अद्वैत का क्या होगा एक और वैसे विशिष्टय हो अद्वैतम विशिष्टो हो मतलब विशिष्ट तो ये विशिष्ट का अद्वैत हमारा जो पुस्तक है ना विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विशिष्ट विवेचन hmm. उसमें आप में विवेचन आप देखिएगा विशिष्टाद्वैत पद का अर्थ एक शीर्षक hmm. उसमें बहुत तरह के आठ दस तरह के मिल जाएंगे समाज hmm. तो ऐसा भी अर्थ करते हैं विशिष्ट देखो विशिष्टम क्या सद अद्वी संस्करण हरे कर दिया और विशिष्टम क्या विशिष्ट क्या विशिष्टे विशिष्टम क्या विशिष्टम क्या हाँ मतलब इसको कल बता देंगे ये अभी इसमें आएगा कारण ब्रह्म कार्यक्रम है ना तो मतलब मतलब का एक तो क्या बताए विशिष्ट से अच्छा दूसरा विशिष्ट से अग्विकम नहीं कर सकते हैं विशिष्ट का अड्वैस तो यहाँ अभेद करता है क्या है हाँ और विशिष्टम से अच्छा एक मिनट जब विशिष्टम के अद्वैतम तब अद्वैत करते एक अब क्या क्या बोले हैं विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत तो यहाँ पर अद्वैत का क्या अर्थ है क्या एकत्र अर्थात हाँ और कई तरह के समाप्त है अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं आपको हाँ मतलब जो जो अन्य आचार्यों की रामानु स्वामी को इसलिए ऐसा प्रयास करना पड़ा ना कि पूर्व की व्याख्याएं कुछ ऐसी थी जो कि वैदिक मत से अलग जा रही थी इसलिए करना पड़ा अब जैसे शंकराचार्य का ऋणी पूरा वैदिक समाज है क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने काम किया बल्कि रामानुस्वामी के ऋणी रामानु सभी भक्ति मार्ग अवलमी है तो सभी जो बात के सभी आचार्य रामानुस्वामी सुन हैं चाहे वो द्विता द्वीप वाले हो चाहे द्वीत वाले हो चाहे द्वीप वाले हो सब अनुसरण तो दा अब देखिए तो इसमें बताया ना क्या तो पूर्णम का क्या पूर्ण है इधम पूर्णम का अर्थ क्या हुआ कार्यभ्रम कारण पूर्ण है और कार्य पूर्ण है अब इसको आप ऐसे समझने का प्रयास करेंगे हम आपको बताए जैसे देखिए तो तीन तीन तत्व बताए थे ना और एक तत्व जब कहा जाता है ना कोई कहे एक तत्व है हाँ ठीक बात है कैसा एक तत्व है वो सभी सबेष्ट है कैसा है वो विशिष्ट तो है एक तत्व कैसा है विशेषण से युक्त है विशेषण कौन गए रचित रचिद से विशिष्ट एक तत्व जाकर तो यहाँ पर तीन तत्व का अथवा एक तत्व का उसमें कोई विरोध जब विश्लेषण करके देखेंगे वो तीन तत्व है ठीक है और नई तो तत्व तो कितना है हमारा कैसा एक वो विशिष्ट तत्व है अब देखिए ऐसा समझना कि जैसे देखिए कि मिट्टी से घट बनता है मिट्टी से क्या बनता है मिट्टी से घट बनता है तो घट मिट्टी से अलग होता है क्या घट मिट्टी ही है घट क्या है मिट्टी वैसे ही है। परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है परमात्मा से? जगत उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ वैसे ही परमात्मा से, तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ घट मिट्टी से अलग होता है क्या तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ जगत परमात्मा से अलग होगा क्या अलग अलग होगा तो ध्यान में क्या पहले भी ब्रह्म था अभी भी ब्रह्म है पहले भी ब्रह्म था हो अभी भी ब्रह्म है इसको आप संक्षिप्त में ऐसा समझेंगे जैसे देखना एक छोटा बच्चा है ना, छोटा एक शिशु है और कुछ वर्षों के बाद में वो बहुत बड़ा हो गया है, है ना? ना? तो शिशु जो पहले बीस वर्ष पहले जिसको आपने देखा था वही है कि दूसरा है वही है शिशु तो वही।, वही।, वही।, वही है ना वहाँ अवस्था किसकी बदली शरीर बदली और उस शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो जीवात्मा है उसकी अवस्था बदली गया जीवात्मा तो एक जैसी है अवस्था किसकी बदली शरीर है ना तो अब ध्यान देना कि परमात्मा के जो विशेषण है क्या अचीत और अचीत है ये दोनों परमात्मा की शरीर है ये दोनों क्या है परमात्मा शरीर शरीर आप ऐसा समझना जैसे की जीव इसके अंदर है तो ये किसका शरीर है क्योंकि जीव इसका संचालन करता है इसका नियमन करता है इसलिए जीव का शरीर है इसलिए या जीव का शरीर है और परमात्मा सभी चेतन और अचेतन का, का संचालन कर रहे हैं परमात्मा सभी चेतन और अचेतन में स्थित होकर उनका संचालन कर रहे हैं चेतन अचेतन सभी क्या है परमात्मा के जीव भी परमात्मा का शरीर है और अचेतन भी क्या है परमात्मा का सब परमात्मा के शरीर है बताइए जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो जाए तो विकार जीवात्मा का होगा की शरीर का होगा तो अब ध्यान देना कि जैसे जब सृष्टि के पहले एक परमात्मा ही थे सृष्टि के पहले क्या था एक जब एक परमात्मा ही थे ऐसा कहा जाए तो उससे जीव प्रकृति का निषेध होगा क्या नहीं होगा नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं होता है अब आप ऐसा समझेंगे जैसे संसार अभी ये दिखाई देता है जब प्रलय आएगी तो ये पृथ्वी जल से वायु आकाश या कुछ रहेगा ये सब नष्ट होता चला जाएगा नष्ट होता चला जाएगा एक इनका मूल कारण बना रहेगा प्रकृति बना रहेगा ना अच्छा और जब ये शरीर ही नहीं रहेंगे तब शरीर के बिना जीव भी जीव रह जाएगा शरीर के बिना कैसा रह जाएगा जीव रह जाएगा शरीर के बिना रहेगा तो खुद उसको अनुभव नहीं होगा कोई ज्ञान नहीं होगा है ना शरीर के बिना जीव रह जाएगा और यह जीव और प्रकृति किसके आश रहेंगे परमात्मा तीनों है ना तो उस समय जो ध्यान है ना तो ये मतलब सृष्टि के पहले जो परमात्मा विद्यमान है तो उनको कहते हैं क्या कारण ब्रह्म क्या तो कारण ब्रह्म कहते हैं तो कारणावस्था में भी जीवो प्रकृति है ना लेकिन उस कारणवस्था में भी एक परमात्मा है जब एक परमात्मा का आ जाए तो विशिष्ट परमात्मा है ना और जो परमात्मा कहते हैं उसमें नाम रूप विभाग से नाम रूप विभाग से रहित नाम रूप विभाग आप इसको ऐसा समझेंगे कल करेंगे वो है ओम शांति शांति शांति बड़ाना नहीं बहुत अच्छा पाठ है न